अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मुंडक की तृतीय तृतीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं ये बताया गया कि तृतीय मंत्र में जो अग्निहोत्री अग्निहोत्र करता है और दर्शादि का अनुष्ठान नहीं करता उसका वह अग्निहोत्र उसके सात लोकों का हिंसक बन जाता है का मतलब उस अग्निहोत्री को सात लोकों में से एक भी लोक का प्रापक नहीं बन पाता सप्तमान सब तस्य सप्तमांत लोकान्हीनि इस वाक्यस्त सप्तम सप्तलोक बताए गए भूर्भुव स्व मह जन तपह सत्य और इन सात लोकों में से किसी लोक का प्रापक नहीं होना ही इन लोकों की हिंसा करना है सप्तलोक या तो भूरादि मान लिए जाए अथवा सप्तलोक तो शब्द का अर्थ भास्कर भगवान एक दूसरा करते हैं पिंडदानादि अनुग्रहण व संबद्धमाना इत्यादि वाक्य से उस वाक्य से पूर्व तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं तो यहाँ <coughs> इस वाक्य का पिंड इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार वाक्य को देखिए पिंडोदक पिंडोदकदानन जो तीन यजम पिता पितामह प्रपितामह इन तीन तीनों पर उपकार करता है यजमान पिंडदान करके तर्पण आदि करके तो स्वर्गस्थ पिता पितामह प्रपितामह पर उपकार करता है इसलिए कहा कि पिंडोदक दान पितादीना तैयां उपकरोति यजमान। और जो पुत्रादि तीन हैं उत्तरवर्ती पीढ़ी ये पूर्ववर्ती पीढ़ी हो गई पिता पितामह प्रपितामह उत्तरवर्ती पीढ़ी है पुत्र पौत्र प्र उन पर भी यजमान अनुग्रह करता है उपकार करता है उपकार क्या है तो कहते हैं पुत्रादीना चयाणाम ग्रासादि दाना तो पुत्र पौत्र प्रपौत्रादि को पालन पोषण करता है ग्रास दाने वे जीवित रह सके इसके लिए उन्हें अपेक्षित अन्नादि की व्यवस्था करना ये ग्रास दान करना है और आदि शब्द से ग्राह्य हैं उनकी शिक्षा दीक्षा और कुलानुरूप संस्कार प्रदान करके यजमान अपने से उत्तरवर्ती पुत्र पौत्र प्रपौत्र रूप तीन का उपकार करता है इसलिए पुत्रादीनाच त्रयाणाम दानेन उपकरोति यजमान ऐसा करना तो इसलिए पूर्ववर्ती तीन और उत्तरवर्ती तीन ये छे के छ मध्यवर्ती यजमान से संबद्ध हैं ये लिखते हैं कि तत् मध्यवर्ती नजमान न पूर्वे त्रय उत्तरे चत्रयो चय इति आह इति तो स्वयं एक यजमान और यजमान से उपकृत होने वाले पूर्ववर्ती तीन उत्तरवर्ती तीन ऐसे सातों को लेना आ सप्तम शब्द से और इनका हिंसक बन जाता है अदर्शत्वादि विशेषणों से विशिष्ट अग्निहोत्र यह अर्थ निकलेगा आ सप्तमान लोकान का अर्थ ये सातों करेंगे तो इसी अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये द्वितीय अर्थ करते हैं कि पिंड किपिंडदाद्रहेण वा पित्री पितामह प्रपितामहा पुत्र पौत्र प्रपौत्रा स्वात्मोपकारा सप्तलोका उक्तप्रकारेण न भवन्ति इति इति उच्यते तो ये जो स्वा के द्वारा संबध्यमान यजमान के साथ पूर्व तथा उत्तरवर्ती हैं तीन तीन और स्वयं यजमान ये सभी के सभी कैसे है तो स्वात्मोपकारा हैं यानी स्वात्मना यजमान उपकारो ये स्वात्मोपकारा ऐसा बौरी समास है तो ये यजमान के द्वारा जिनका उपकार होता है वे हो गए स्वात्मोपकार और इन सातों लोग इस प्रकार के अग्निहोत्र आदि से नहीं हो पाते उपकृत इसलिए माना जाता है उनको हिंसिस्सा कर रहा है यह अग्निहोत्र आदर्शत्वादि विशेषणों से विशिष्ट अग्निहोत्र ये इस प्रकार तृतीय खंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य तथा उसकी टीका का विचार संपन्न होता है चतुर्थ मंत्र है इसका उच्चारण कर लें काली कराली च जवाच। सुलोिताया चुधुम्रवर्ण स्फुिंगिनी वि विश्वचि देवी, देवी इति तो ये जो आह्वनीय अग्नि है इसे माना गया है देवताओं का मुख यजमान के द्वारा प्रदत्त जो आहुतिया हैं, अग्नि ग्रहण कर लेता है जो देवताओं का मुख है मुख में यदि जीवा न हो तो ग्रास को अंदर करना कठिन हो जाता है हो ही नहीं पाएगा अंदर जीवा ही निगलने में उपकारक हैं तो अग्नि यजमान के द्वारा प्रदत्त जो हबी हैं उसे ग्रहण कर लेता है तो इसके लिए अग्नि को भी जीवाएँ चाहिए ना? तो अग्नि की ये सात बताई हैं और सात जिहाओं का ये अलग अलग सात नाम हैं एक है पहली जिहा का नाम है काली दूसरी है कराली तीसरी है मनोजवा चौथी है सुलोहिता पाँचवीं है सुधूम्र वर्णा और विश्वलिंगिनी छठी और विश्वरुचि सातवीं ये सब की सब देवी हैं का मतलब दैदीप्यमान है दीव धातु द्योतन अर्थ में है तो अग्नि की जो अर्चिया निकल रही है ना ज्वालाएं निकल रही है वो ज्वालाएं ही जीवा के तरह जीवाएँ हैं और वो सप्त हैं उनके यह अग्नि की दैदिप्यमान अग्नि की जो अर्चिया हैं ज्वालाएं हैं वही अग्नि की जीवा के तरह जीवाएँ हैं और वे सात हैं उनके यह देवी काली एक नाम है मतलब दैदीप्य मान अग्नि की एक अर्ची काली नाम से जानी जाती है कराली नाम से दूसरी जानी जा रही है और ये सब की सब कैसी हैं तो कहते हैं लेला यमाना यजमान के द्वारा प्रदत्त हवि को ग्रहण करने के लिए लालायित हैं माना है का मतलब तैयार बैठी है इति सप्तहा ये सात जिहाए उस आह्वनीय अग्नि की हैं भाष्य में इति सप्त जिहा यहाँ तक तो पूरा का पूरा जैसा मंत्र है ऐसा ही मंत्र लिखा है काली कराली जवाच्य सुलोहिता याच्य च मनोजवा चलोहिता या च सुधूम्रवर्ण स्फुंगिनी विश्वरुचि च दी लीलायम सप्तजिह ये पूरा मंत्र है और इसका अर्थ करते हुए कहते हैं कि काल्याद्या विश्वरुच्यंता लीलायमना आहुति ग्रसनार्था येता सप्तजिह अग्नि की ये सात जिहा के तरह जिहाए हैं किसलिए तो कहते हैं हवि रूप आहुति का ग्रसन करने के लिए पंचम मंत्र है इसका उच्चारण कर लें ये ते चरते भ्राजमाने शू यथा युतदाद तय सूर्यश्च्मतिरेकोधिवास तो चरति चरते तो एतेशु इसमें एतेशु यह भ्रजमु एक सर्वना पूर्वमंत्रोक्तह्हाशेषों का परामर्शक है तो मंत्र के द्वारा उक्त जो काल्याद सप्त सप्ताएँ जिवा विशेष हैं उन जिवा विशेषों के भ्राजमान होने पर भ्राजमानेशु का अर्थ है दैदीप्यमान होने पर अच्छी तरह से ज्वालाएं निकल रही हैं तो माना जाता है अग्नि की यह सप्त जिह्वा विशेष भ्राजमान है ज्वालाय ठीक उठ रही है अभ्वनि अग्नि से तो तो उस समय यजमान को चाहिए तो यह यानी यह यजमान चरते का अर्थ है अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान करता है चरत यानी आचरती कर्माच कर्माचरण करता है कर्म का अनुष्ठान करता है यथाकालम यानी जिस समय जिस कर्म का बताया गया है शास्त्र में उसी समय वह कर्म कर लेता है तो कहते हैं यानी यथाकालम पद की व्याख्या करते हुए भाष्कर भवन विग्रह करके बता रहे हैं कि यश्य कर्मनो यह काल तत्कालम यथाकालम शास्त्र ने जिस कर्म का जो समय बताया है उस कर्मों को कहा जाता है यथाकालम कर्म तो ऐसा कर्म यदि होता है तो क्या करता है कि यजमान को कर्म का फलभूत जो स्वर्गलोक है वहाँ पहुँचाता है इसे कहते हैं कि तम यानी यथाकाल चाहुतयो आददान तो इसमें तम आददाना आददायन ये छांदस प्रयोग है होना चाहिए आ ददाना आदायन ये छांदस हुआ और आ ददाना ये माना जाएगा व्याकरण के अनुसार शुद्ध प्रयोग और उसका कर्म होगा तम यजमानम ऐसा तो यजमानम आ ददाना आहूतय का विशेषण है यजमा तम आदाना आहूतय तम नयंती ऐसा अन्वय करिए तम का अन्वय आ के कर्म के रूप में भी उसके साथ और नयंती के साथ भी तो यजमान के द्वारा प्रदीप्त इन काल्यादि जीवा विशेषों के समय प्रदत्त जो आहुतियाएँ हैं वो आहूतियाँ क्या करती हैं तो कहते हैं यजमानम आ यजमान को अपने साथ लेकर के ले पहुंचाती हैं तम नयंती यानी यजमानम नयंती नयंती का करता है आहुतया तो कहाँ ले जाती हैं और कहाँ पहुंचाएगी ले जा कर के तो कहते हैं जहाँ इंद्र रहते हैं देवताओं के अधिपति इंद्र का वास जहाँ हैं स्वर्ग में वहाँ ले जाती हैं आहूतियाँ यजमान को इसलिए तम यजमान स्वर्गम नयनती ऐसा लगाना स्वर्ग को पहुँचाती है हाँ तो हाँ आतिवाहिक देवता के साथ तादात में अपन हो करके यह आहुतियाँ ले जाती हैं आतिवाहिक देवता भी कर्म के अनुसार ही ले जाती हैं कर्मानुगो गि जीव एक कह इसलिए माना जाता है आहुतियाँ ले जा रही है यदि आहुतियाँ ना होती यानी आहूति से उपलक्षित कर्म ना होता तो यजमान को लेने के लिए अतिवाहिक देवता भी न आती अतिवाहिक देवता आ रही है उसका स्वर्ग में पहुंचाने का हेतु तो कर्म फलोन्मुख होने से इसलिए वो यहाँ आहूती शब्द से लेना है वो फलोन्मुख कर्म और वो फलोन्मुख कर्म ही अतिवाहिक देवताओं के द्वारा यजमान को स्वर्ग में पहुंचाता है यह अर्थ निकलेगा तो तम आददाना आहुतय तम स्वर्गम नयंती ऐसा लगाना ये एकता एने नयंती का करता है ये था, ये आहुतय और आहुति का एक विशेषण है सूर्यश्य रूर्य से रश्मय यानी सूर्य की रश्मि के साथ तादात्मापन्न हो करके यह आहुतियाँ ही आतिवाहिक देवताओं के द्वारा स्वर्ग में पहुँचा रही हैं यजमान को इसलिए कहा जाता है अग्नो प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम प्रातिष्ठते तो अग्नि में हम आहुति का प्रक्षेप करते हैं वो आहुति सूक्ष्म रूप धारण करके आदित्य के पास पहुंचती है और वही फिर समय पर यजमान को यानी सूक्ष्म रूप धारण करके यजमान के बुद्धि में रहता है पूर्व रूप से कर्म और एक देवता के स्मरण में रहता है इसलिए कहा क्रतो सुखते जागृत फलदाने क्रतु तो जो फलदाता के स्मरण में कर्म है वही माना जाता है आदित्य के पास वो पहुंच गई होती और फिर वो आदित्य की रश्मियों के साथ तादात्म्य अपन हुई ये माना गया अर्थात और तादात में हो करके स्वर्ग में पहुंचा देती है नयनती ने प्रापयंती कहां पर ले जाती है तो स्वर्ग में ले जाती है इसलिए स्वर्ग को बताने के लिए कहा जा रहा है यत्र देवानाम पति ही एकोधिवास तो देवानाम पति ही वो इंद्र है और वो यत्र जहाँ देवताओं के पति यानी स्वामी इंद्र रहते हैं अधिवासः का अर्थ सबसे ऊपर यानी सबके शासक के रूप में सबके अध्यक्ष के रूप में देवताओं के पति जहाँ जिस लोक में रहते हैं स्वर्गलोक में वहाँ यह आहुतियाँ यजमान को पहुँचाती हैं भाष्य हैं भाष्य को देखिए <coughs> येतेशु का अर्थ करते हैं अग्नि ये तेषु अग्निजिहा भेदेशु तो अग्नि अग्निजिहा विशेष जो है इनका विशेषण है भ्राजमानेशु तो अग्नि की जो जिहा विशेष बताई है काल्यादि विश्वरुचि पर्यंत इनके भ्राजमान होने पर यो अग्निहोत्री चरते अने कर्म आचरती अग्निहोत्रादि तो अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान कर लेता है अग्निहोत्री कप तो भ्राजमाषु यानी दीप्यमेशु अग्निजिहा भेदेशु के साथ अन्वय करना और यथा कालचकार करते हैं कि कर्मनो यह काल तत्काल यथाकाल तो जिस कर्म का जो समय निश्चित है उसी समय यजमान इन अग्नि अग्निजीवाओं के प्रदीप्त काल में उन कर्मों को करता है तो ऐसे यजमान को तो यजमान आदायन का अर्थ करते हैं आ ददाना ओ आहूतिया ऐसे यजमान को लेकर के कौन सी आहूतियाँ तो कहते यजमान न निवर्ति यजमान के द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार निर्वर्तित यानी संपन्न की गई जो आहुतियाँ हैं वे आहूतियाँ यानि कर्म तम नयंती यानी प्रापयती एकता यानि आहूतय या इमा अन निर्वर्तिता निर्वर्तित अन आने यजमान जो आहुतियाँ यजमान के द्वारा निर्वर्तित हैं वे आहूतियाँ यजमान को पहुंचाती हैं कैसी पहुंचाती हैं तो सूर्य से रश्म सूर्य की रश्मि बनकर क्या नहीं रश्मि द्वार ये भाषा में लिखा और एक नंबर में टिपने में टिप्पणीकार लिखते हैं कि रश्मि तादात्म्या सत्य सूर्य रश्मियों के साथ तादात्म्यापन्न हो करके यह आहुतियां यजमान को स्वर्ग में पहुंचाती है ये यानी स्वर्गे देवानाम पति इंद्र एक सर्वान उपरी अधिवसति इति अधिवासः अधिवास शब्द का विग्रह है अधि यानि उपरि वसति इतिवास और ऊपरी शब्द का अर्थ है आ, सर्वान उपरी किसके किसके ऊपर तो सर्वोपरी शब्द का अर्थ है का मतलब सबके स्वामी बनकर सब के सबके अध्यक्ष के रूप में इंद्र जहाँ रहते हैं उस स्थान पर पहुँचाती हैं ये देवताएं इंद्र को क्या नव यजमान को ष्ट मंत्र हैं इसका उच्चारण कर लें ले जाने का प्रकार बताया जा रहा है कि कैसी ले जाती हैं इसलिए प्रश्न है भाष्य में षष्ट मंत्र के अवतरण के रूप में कि कथम यानी ये कहा कि आहूतियाँ यजमान को ले जाती हैं तो ले जाती हैं तो कैसी ले जाती हैं उसका स्वाग यजमान का स्वागत करते हुए स्तुति और आदर सत्कार करते हुए ले जाती हैं ये षष्ठ मंत्र में बताया जा रहा है येति तम आहुतय सुवर्चसा सूर्य सेश्भम वह प्रिया वाचम ये शु्यु ब्रह्मलोको लोक तो सुवर्चस आहुत तम यही यही इति भी यजम वह यही यही इति वद उच्चारय शान कि सुवर्चस आहुतय सुवर्चस कहते हैं दीप्ति को तेज को तो सुवर्चस आहुतय का विशेषण है का मतलब दीप्तिमती आहूतिया तेजस्विनी आहुतिया यजमान के द्वारा निर्वर्तित जो तेजस्विनी आहुतियाएँ हैं वे जब यजमान शरीर का प्रारब्ध समाप्त होता है यजमान शरीर को छोड़कर के यजमान निकलता है अपने द्वारा निर्वर्तित कर्म का फलोपभोग करने के लिए तो आहूतियाँ उसके स्वागत के लिए तैयार रहती हैं और उसे कहती हैं आइए आइए यही यही का अर्थ है आइए आइए जैसे कोई प्रियजन आते हैं मिलने के लिए बहुत दिनों बाद तो उसे आइए आइए ऐसा करके बुलाते हैं हम लोग ऐसे ही वो तेजस्विनी आहूतियाँ उस यजमान को कहती हैं कि आइए आइए ये स्वागत एक प्रकार से वचन है और फिर सूर्य से रश्मि भी यजमान तो सूर्य रश्मियों के द्वारा यानी सूर्य रश्मि से उपलक्षित सब अतिवाहिक देवताएं उन अतिवाहिक देवताओं के द्वारा दक्षिणायन मार्ग से यजमान वह यजमान को प्राप्त कराती हैं और साथ में बस एक बार में आइए आइए कह दिया और फिर कुछ बोले नहीं रस्ते में ऐसा नहीं तो यजमान की स्तुतियाँ करती हैं तो प्रियाम वाचम अभिवदंत्य ये भी आहुतय का विशेषण है जैसे सुअर्च सह आहुतियों का है ना, तो ये यजमान के द्वारा निर्वर्तित आहुतियाँ यजमान को प्रिय लगने वाले वचन बोलती हैं प्रियाम वाचम यानी प्रिय लगने वाले वचन वो प्रिय लगने वाले वचन निंदात्मक नहीं होते स्तुत्यात्मक होते हैं हाँ।, हाँ हाँ स्तुति तो प्रियाम वाचम का अर्थ है स्तुति अभिवदंत्य तो स्तुति करते हुए यजमान की रस्ते में स्तुति करते हुए कि आपने बड़ा ही उज्जवल जीवन जिया वेद ने जिन कर्मों का विधान किया उन कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वेद के द्वारा निषिद्ध कर्मों का परित्याग करते हुए आपने मृत्युलोक में मानव जीवन जिया आप सदाचार संपन्न हैं ऐसा जो प्रशस्त वचन है वो है प्रिय वचन और इस प्रिय वचन को बोलते हुए यजमान को स्वर्गलोक में पहुंचाती है और अर्थयंत्र हाँ? हाँ हाँ है जा है हाँ हाँ कहीं वैसा बताते हैं और यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं तो जैसे स्वागत पूर्वक जो है शोभा यात्रा निकाल करके मोक्ष धाम तक ले जाते हैं कि नहीं लोगों को हाँ और अर्चयंत्य तो जैसे बेहोश व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं तो एम्बुलेंस बुलाते हैं उसके हाथ पैर यदि कहीं इधर उधर बिखरे हुए हैं तो उसको ठीक करते हैं और कैसे हो थोड़ा बीच बीच में बोलते हैं ना ऐसे ये भी उसे उसका ध्यान रखते हुए ऐसे जहां पैर गिरा है ऐसे गिरा है, ऐसा नहीं हाँ और अर्चयंत अर्चयंत्य तो आदर सत्कार भी करते हुए ले जाती है अर्चना करती है आहुतियाँ इसकी धर्मो रक्षती रक्षित ये कहा जाता है ना? तो हमारे द्वारा रक्षित अनुष्ठित धर्म जब हमारे रक्षण का समय आता है उस समय हमारी रक्षा करता है तो ये धर्मो रक्षति रक्षित को बताया जा रहा है और यजमान को कहती है कि ये वह पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक वह यानी युष्माकम आप यजमानों का यह पुण्य सुकृत है क्या मतलब पुण्यात्मक कर्म का फलभूत लोक है कौन तो ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक यानी स्वर्गलोक यहाँ केवल कर्म का फल बताया जा रहा है ना केवल कर्म का फल हिरण्य गर्भलोक नहीं यहाँ ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग होने पर भी ब्रह्मलोक से लेना स्वर्गलोक को तो भाष्य है सूर्यश वहन्ति इति उच्यते तो सूर्य के रश्मियों के द्वारा यजमान को उसके प्राप्तव्यलोक को प्राप्त कराया जाता है कैसे प्राप्त कराया जाता है इस प्रकार की आकांक्षा होने पर कहते भास्कर भगवान उच्य हम बताते हैं कि इस प्रकार प्राप्त कराया जाता ये ही ये ही है यही यही इति आहू आह्वयंत्य आहुति का विशेषण है यजमान को शरीर से निकले हुए यजमान का आह्वान करती हैं आइए आइए ऐसा आह्वान करते हुए जो दैदीप्यमान आहुतियाँ हैं वे यजमान को पहुँचाती हैं सुवरच सह का करते हैं दीप्तिमत्य और किंच प्रियाम तो प्रिया यानी इष्टाम वाचम स्तुत्यादि लक्षण अभिवदंत तो स्तुत्यादि स्तुत्यादिप प्रियवाणी यजमान के सामने बोलते हुए यानी उच्चारयंत्य और अर्चयत्य यानी यजमान का सम्मान भी कर रही हैं तो येष ओह येष ओ यानी युष्माकण्य सुतों यहा था ब्रह्मलोक यानि फलरूप ये आपका फलात्मक धर्म है आपके द्वारा अनुष्ठित कर्म का ये फल है। कौन तो ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक है वह स्वर्गलोक एवं प्रियाम अभिवदंत वह इस प्रकार कर्णप्रियवाणी को बोलते हुए आहुतियाँ यजमान को स्वर्गलोक पहुंचाती हैं ब्रह्मलोक यानी है स्वर्गलोक प्रकरणात यहाँ ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ स्वर्गलोक है क्यों तो कहते प्रकरणात, क्योंकि यहाँ केवल कर्म का प्रकरण है केवल कर्म का फल प्रसिद्ध जो ब्रह्मलोक है हिरण्यगर्भलोक वो नहीं होता वह कर्म उपासना समुच्चय का फल है या केवल उपासना का फल है केवल कर्म का नहीं इसलिए यहाँ पर तो केवल कर्म का प्रकरण होने से केवल कर्म के प्रकरण में केवल कर्म का फल बताने के लिए प्रयुक्त ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ स्वर्गलोक होगा हाँ ओ अश्वमेध कर्म यहाँ नहीं बताया है जो ब्रह्म स्वर्ग तक पहुंचाने वाले कर्म है दर्शादि केवल कर्म का फल बताया है। हाँ वो केवल कर्म का फल है लेकिन वो भी आ, केवल कर्म का फल आ, लोक प्राप्ति मात्र है नाशवान ही है क्रम मुक्ति नहीं तो इस प्रकार ये सेठवें मंत्र की चर्चा संपन्न होती है सातवां मंत्र है प्लवा हे ते अदृढ़ा यूप अष्टादोवर येषु कर्मात ये भिनंद मूढ़ा जरा मृत्युं पुनरेवा तो कर्म की निंदा कर रहे हैं सातवें मंत्र में इसलिए कि ज्ञान में प्रवृत्त करना है इस मंत्र का इस खंड का जो अंतिम मंत्र है वो कहता है कि पूर्वाध परीक्ष लोकान्न कर्वचितान ब्राह्मणों निर्वेद मयात तो कर्म तथा कर्म फल में विनाशित्व अनित्यत्व बताया जा रहा है इस मंत्र से कर्मफल तथा कर्म से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए तो ये लिखते हैं कि प्लब अदृढ़ तो ये ते शब्द से ग्राह्य हैं यज्ञ के निर्वर्तक अठारह जन सोलह ऋत्विक यजमान और यजमान पत्नी इन अठारहों को कहा जाता है यज्ञ के निर्वर्तक और ये यज्ञ के निर्वर्तक जो है ये कैसे हैं तो कहा प्लवा प्लव शब्द का अर्थ है विनाशी तो सोलह के सोलह पुरोहित तथा यजमान एवं यजमान पत्नी दोनों ऐसे अठारह ये सब के सब अमर नहीं हैं अविनाशी नहीं हैं विनाशी हैं प्लव हैं का अर्थ है विनाशी हैं है, है, है। तो ये थे प्लवा ही यानी अस्मात्नात् तो जिस कारण से यज्ञ के निर्वर्तक ये अठारह के अठारह विनाशी है और कैसे हैं तो अदृढ़ यानि अस्थिर है इनमें स्थायित्व तो नहीं है स्वभावत्व है स्वभावत्व का मतलब कल भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये निश्चित नहीं है ये अस्थिरत्व है इनमें अदृढ़ का अर्थ है अस्थिरत्व यज्ञ करते करते ही कभी बीच में ही चले जा सकते हैं ऐसे ही हुआ ना इस बार अपने गोपाल शास्त्री जी जो हरिद्वार के बड़े प्रसिद्ध याज्ञिक थे उज्जैन में सचंड यज्ञ करा रहे थे पंद्रह तारीख को थी पूर्णा होती और बारह तारीख को दिन भर का कर्म संपन्न हुआ सायंकाल फिर चाय पी करके थोड़ा विश्राम कर रहे थे तो अटैक आया चले गए तो वो पूरा भी नहीं हो पाया यज्ञ सचंडी इसलिए कहते हैं ये अधने यज्ञ के निर्वर्तक ऋत्विक यजमान और यजमान पत्नी ये अदृढ़ है का अर्थ है अस्थिर है कभी भी जा सकते हैं कोई निश्चित नहीं कि अब यज्ञ शुरू किया तो पूरा करके ही जाएंगे तो कौन है ये अदृढ़ ये थे शब्द से ग्राह्य तो कहा यज्ञ रूपा यज्ञ रूपा का अर्थ यज्ञ रूपा हैं। रूप का अर्थ है रूप शब्द का अर्थ है यज्ञ का निरूपण निर्वर्तन करने वाले उनको यज्ञ रूप कहते हैं यज्ञ का निरूपण अर्थात निर्वर्तन करने वाले यज्ञ रूप है वे तो अष्टादश हैं तो इसलिए यज्ञ रूपा अष्टादश तो यज्ञ के निर्वर्तक ये जो अष्टादश हैं ये सब के सब प्लव यानी विनाशी हैं और अध हैं यानी कब जाएंगे उनका विनाश कब होगा कोई निश्चित नहीं है और कर्म इन्हीं के द्वारा निर्वर्तित होता है इसलिए कहते हैं कि ये अवरम कर्म उक्तम येषु यानि येषु अष्टादशसु जिन अष्टादशों के द्वारा निर्वर्तित इनके व्यापारों से कर्म होता है इसलिए इन्हीं के आश्रित बताया गया है ये कर्म के आश्रय हो गए ना कर्म के निर्वर्तक होने से इनका व्यापार ही कर्म है यजमान यजमान पत्नी और सोलह ऋत्विगो का जो शास्त्रीय व्यापार है वो शास्त्रीय व्यापारी कर्म कहलाता है और वो व्यापार रहेगा व्यापारी जो ये अष्टादश है इन्हीं के आश्रित ये हो जाएंगे उस व्यापार रूप कर्म के आश्रय तो इसलिए कहते हैं कि ये अवरम यानी केवलम कर्म उक्तम शास्त्रेण तो उपासना रहित केवल कर्म शास्त्र ने इन्हीं के आश्रित बताया है तो ये जो कर्म है इनका आश्रयभूत ये अठारह अदृढ़ प्लव हैं तो निश्चित हैं उन अदृढ़ प्लवों में रहने वाला कर्म भी जैसे मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ दही दूध वो बर्तन के टूटने पर फैल जाता है नष्ट हो जाता है ऐसे ही ये जो अष्टादश है इनके आश्रित जो कर्म बताया गया है इनके नष्ट होने पर ये प्लव है ना विनाशी है तो इनका विनाश होने पर वो भी विनष्ट होगा हैं? हो अवरम यानि केवलम हम्म, कर्म का विशेषण है अवरम कर्म यानि केवलम कर्मा तो एतत ये श्रेय ये अभिनंदती तो ये यानी ये जो कर्म है और इसी कर्म को ये अविवेकीना ये मूढ़ा श्रेय इति अभिनंदी यही श्रेय का कारण है ऐसा मान करके हर्षित होते हैं जो मूढ़ लोग वे अपनी मूढ़ता के कारण क्या करते हैं कि कर्म का फलभूत जो स्वर्ग है उस स्वर्ग में कुछ समय तक रह करके फिर ते जरा मृत्युम पुनरेवापि यंती केवल कर्म करने से उसके फल स्वरूप कुछ समय के लिए रह गया स्वर्ग में और फिर क्षण पुण्य मृत्यलोकम विषयती के अनुसार मृत्युलोक में वापस आते हैं और यहाँ फिर जरा मृत्यु से उपलक्षित जो जन्म है पूरा सर्विकार युक्त शरीर उसे धारण कर लेता है। तो ये पहली बार धारण करते हैं ऐसा नहीं पुनर्व का अर्थ पहले भी कई बार ऐसा किया है फिर दोबारा भी केवल कर्म के फल स्वरूप वे जन्मांतर को प्राप्त करते हैं यंत यानी प्राप्तवंती इनगतो धातु का यंती ये रूप है पैसा तो होता है सप्तम मंत्र का भाष्य है इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल अच्छा कल अनाध्याय रहेगा परसों